बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सद्गुरु ऊषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनन्तों प्रवचन नंबर उनहत्तर भाग 3 जित एवं अजात आखरी अजातशत्रु जय बैरम दुःखम् सेति पराजितो पराजित सुखम् सेति हितवा जय पराजयम विजय वैर को उत्पन्न करती है पराजित पुरुष दुख की नींद सोता है लेकिन जो उपशांत है वह जय और पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है इस सूत्र को बुद्ध ने इस परिस्थिति में कहा कौशल नरेश प्रसेंजित काशी के लिए अजात सत्व से युद्ध करने में तीन बार हार गया वह बहुत चिंतित रहने लगा उसके पास कुछ कमी ना थी बड़ा राज्य था उसके पास कौशल का पूरा राज्य उसके पास था लेकिन काशी खटकती थी काशी पे किसी और का कब्जा ये खटकता था उसके अपने कब्जे में बहुत था लेकिन जो दूसरे के कब्जे में था वो खटकता था तीन बार उसने हमला किया काशी पर और तीनों बार हार गया बहुत चिंतित रहने लगा जब तीसरी बार भी हार हुई तो बाद जरा सीमा के बाहर हो गई उसके दर्प को बड़ा आघात पहुंचा वो सोचने लगा मैं दुग्धमुख लड़के को भी ना हरा सका ऐसे मेरे जीने से क्या और अजात शत्रु अभी लड़का ही था अभी उसकी कोई खास उम्र भी ना थी और उस लड़के से बार बार हार जाना पीड़ादायी हो गया तो उसने सोचा कि मैं दुग्ध लड़के को भी ना हरा सका तो फिर मेरे ऐसे जीने से क्या इससे तो मौत ही भली ऐसा सोच वह खाना पीना छोड़कर बिछावन पर लेट गया लेकिन तब भी निद्रा कहां शांति कहां ऐसे कहीं शांति आती ऐसे कहीं निद्रा आती आत्मघात करने को उस सुख आदमी कहीं शांत हो सकता उसकी नींद भी खो गई वो करीब करीब विक्षिप्त हो गया वह असह दुख में डूब गया भिक्षुओं ने इस बात को भगवान से कहा बहुत दिन से प्रसंजित आया नहीं तो भिक्षु चिंतित हुए कभी कभी भगवान को सुनने आता था सुन के भी कहां लोग सुनते प्रसंजित उन्हें सुनने आता था और फिर भी यह दौड़ जारी ही रही तो भिक्षुओं ने कहा कि ऐसी ऐसी हालत हो गई प्रसन्न कि तीन बार हार गया तो बिछावन पर लेट गया ना खाता है ना पीता है ना सोता है ना जगता है पागल जैसा है भगवान बोले भिक्षुओं न जीत में सुख है न हार में क्योंकि दोनों में उत्तेजना है उत्तेजना में कहां शांति कहां सुख व्यक्ति जीतते हुए वैर को उत्पन्न करता है और हारा हुआ भी सुख से सो नहीं सकता तब यह गाथा कही विजय वैर को उत्पन्न करती है क्योंकि जिससे तुम जीते हो वो बदला लेना चाहेगा जिससे तुम जीते हो वो तैयारी करेगा वो तुम्हें हराएगा और फिर जिससे तुम जीत गए हो उसके साथ तुमने जो गहरी शत्रुता मोल ले ली उसके प्रतिकार का क्या करोगे चिंता पकड़ेगी हमला करेगा प्रतिशोध लेगा क्या करेगा तो जीत वैर को उत्पन्न करती चिंता को पैदा करती सुरक्षा का आयोजन करना पड़ता है। फिर पराजित पुरुष अगर जीत ना हो हार गए तो भी सुख नहीं है क्योंकि पराजित पुरुष सुख की नींद कहां सो सकता है जागने में बेचैन की हार गया दर्ब टूट गया अहंकार खंडित हो गया और नींद में भी बेचैन करबटने बदलता है सुख की नींद कहां दुख की नींद सोता है नींद में तक दुख नींद तक में सुख छिन जाता है नींद में तो प्राकृतिक सुख है पशुओं को भी है साधारण आदमियों को भी है वो भी उसके पास नहीं रह जाता नींद में भी दुख स्वप्न देखता है वे ही छायाएं हा, जिनसे हार गया और विकराल हो हो के प्रकट होती लेकिन जो उपशांत है वह जय और पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है उपशांत शब्द महत्वपूर्ण है उपशांत का अर्थ होता है जिसके जीवन में कोई उत्तेजना न रही न जीत की इच्छा न हार हो जाए तो कुछ परेशानी जीत की इच्छा छोड़ दी जिसने और अगर हार भी हो जाए तो उसे परम भाव से स्वीकार कर लिया जिसने ऐसा व्यक्ति उप और उप शांत ही आनंदित है अब हम इस कथा को थोड़ा समझें कौशल नरेश प्रसंजित काशी के लिए अजास्तु से युद्ध करने में तीन बार हार गया वह बहुत चिंतित रहने लगा आदमी एक बार में नहीं जागता दो बार में नहीं जागता तीन बार में नहीं जागता तीन प्रतीक है तीन बार हार गया तीन प्रतीक है कि अब बहुत हो गया आदमी बिल्कुल मूड़ होना चाहिए बुद्ध अपने शब्दों को तीन बार दोहराते थे वो किसी को कुछ कहते तो कहते सुना वो कहता हां बनते वो फिर कहते सुना हां बनते वो फिर कहते सुना हां बनते वो तीन बार दोहराते वो कहते कि लोग इतने मूढ़ हैं कि तीन बार में भी नहीं सुनते तीन बार हार गया फिर भी उसे समझ ना आई कि जीत में कुछ रखा नहीं जीत से केवल हार हाथ में आ रही ये समझ में ना आया जिसने सफलता चाहिए उसको असफलता हाथ आती लेकिन समझ में नहीं आता जिसने धन चाहा वो और भी भीतर निर्धन होता जाता है ये समझ में नहीं आता जिसने सम्मान चाहा सब तरफ अपमान होने लगता है ये समझ में नहीं आता बार बार होता है फिर भी समझ में नहीं आता आंखें हमारी बिल्कुल बंद है बिजली कौन कौन जाती फिर भी हम देखते नहीं तीन बार हार गया प्रसिंजित चिंतित रहने लगा जीत की आकांक्षा के कारण हार पैदा हो रही यह तो ना देखा उल्टी चिंता रहने लगी चिंता क्या चिंता यह कि मैं दुग्धमुख लड़के को भी हरा ना सका ऐसे मेरे जीने से क्या जैसे आदमी के जीने का इतना ही अर्थ है कि जीते कुछ लोग हैं जो इसलिए जी रहे कि जीतो जीत जीत के मर जाओगे जीत से होगा क्या जीत से जीवन का संबंध क्या है और जहां जरा हारे कि आदमी मरने की सोचने लगता मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने अपने जीवन में कम से कम एक बार आत्महत्या की बात ना सोची हो न की हो ये दूसरी बात है लेकिन न सोची हो ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है और अनेक लोग कोशिश भी करते हैं सफल नहीं होते ये दूसरी बात है लेकिन कोशिश करते तुम्हारा जीवन व जीतता चला जाए तो ठीक हारे कि बस मरने का मन होता है जरा सी हार कि बस मौत तो तुम्हारे जीवन का मतलब क्या है सिर्फ जीतना और हारना हम छोटे बच्चों की भांति हैं हम जरा जरा सी बात में मरने को तैयार हो जाते हैं। जरा जरा सी बात में मारने को तैयार हो जाते हैं। सोचने लगा मर ही जाऊं अहंकार को चोट लग गई तो फिर जीवन में क्या है हमने और तो कोई जीवन जाना ही नहीं असली जीवन तो जाना नहीं अहंकार का जीवन कोई असली जीवन तो नहीं तुम्हारे भीतर एक जीवन है जिसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती काश तुम उसे जान लो तो फिर तुम मरने की सोचोगे भी नहीं आत्महत्या का विचार इसलिए आता है कि तुम सोचते हो मरना हो सकता है मरना तो हो ही नहीं सकता कोई कभी मरता तो है ही नहीं कोई कभी मरा तो है ही नहीं मृत्यु तो एक झूठी बात है मृत्यु तो कभी होती नहीं तुम्हारे भीतर जो है वो सास्वत है वो सदा है सदा था सदा रहेगा लेकिन आत्महत्या की बात उठती मन में बाजार में प्रतिष्ठा खराब हो गई दीवाला निकल गया पत्नी मर गई कि बेटा धोखा दे गया कि कुछ हो गया छोटा मोटा कि बस मरने की बात उठती मरने की बात उठने का मतलब ही यही हुआ कि तुमने अभी जीवन को जाना ही नहीं जीवन को जान लेते तो मृत्यु की सोचते कैसे मुझसे कोई पूछता है कभी आत्महत्या के लिए लोग आ जाते अभी एक चार छह दिन पहले एक महिला ने पूछा कि मुझे तो जीवन में कोई सार नहीं दिखाई पड़ता उम्र भी उसकी कोई साठ के करीब हुई चेहरा मोहरा भी ऐसा नहीं है कि अब साठ वर्ष की उम्र में किसी से लगाव बने कोई संबंध बने तो पश्चिम में तो बड़ी घबराहट होती तो पश्चिम से आई हुई स्त्री से बड़ी घबराहट हो गई पति ने तलाक दे दिया बच्चे सब बड़े होकर अपनी अपने दुनिया में चले गए अब कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं तो वो मरने की सोचती दो बार उपाय भी कर चुकी नींद की दवाएं खा बामुश्किल बचाई जा सकी वो मुझसे पूछने लगी कि मेरे जीवन में सार भी क्या है मैं मर ही जाऊं मैंने उससे कहा कि तू कोशिश कर मर तो सकती नहीं लेकिन मैं तुझसे तो एक बात कहूंगा कि पहले जीवन को तो जान ले फिर मर जाना अभी तो जीवन जाना भी नहीं है और मरने की तैयारी करने लगी अगर जीवन को जान ले तो फिर मैं तुझे तो आज्ञा देता हूं मरने की तू मर जाना वो थोड़ी चौंकी भी उसने कहा मैंने यह सोचा नहीं था कि आप आज्ञा देंगे मरने की आप जरूर समझाएंगे मैंने कहा समझाने में क्या रखा है? समझाने से तेरी जिद और बढ़ेगी तुझे और रस आएगा कि मरी जाए और मजा आएगा निषेध करो तो और निमंत्रण मिलता है कहो किसी से मत करो तो और करने की इच्छा होती मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी अखबार पढ़ रही थी अखबार पढ़कर उसने कहा कि सुनो सुनते हो वैज्ञानिक अणु को तोड़ने में सफल हो गए मुला ने कहा इसमें क्या रखा है अगर पार्सल में अणु को रख के ऊपर लिख के पार्सल भेज दी होती पोस्ट ऑफिस में कि इसे संभाल के, के उठाना कभी का अणु टूट गया होता बस जिस पार्सल पे लिखा संभाल के उठाना उसे तो लोग पटकते कभी का टूट गया होता इतनी वैज्ञानिकों को, को चेष्टा करने की कोई जरूरत ही ना पड़ती जहां तुमने देखा कि मनाही लिखी वही मुश्किल हो जाती एक गांव में बहुत वर्षों तक रहा मेरे सामने ही एक सज्जन रहते थे उनकी एक बड़ी दीवार वो बड़े परेशान रहते थे कि इश्तहार ना लगा दे कोई लिख ना दे कोई आगे पेशाब ना कर जाए मैंने उनसे कहा तुम एक तरकीब करो इस पर लिख दो तो ये तुम्हें रोज रोज की फिक्र न रहेगी कि यहां इश्तहार लगाना मना है यहां पेशाब करना मना है उनको बाद जची उन्होंने लिख दिया पांच सात दिन बाद मेरे पास आए कि आपने भी खूब मुसीबत कर दी जो लोग पहले चुपचाप निकल जाते थे वो भी पेशाब करने लगे वह आपने लिखवा के तो झंझट कर दी मैंने कहा मैं यही तुम्हें बताना चाहता था कहीं लिख दो कि यहां पेशाब करना मना है तो जो भी जा रहा है उसको पहले तो पेशाब करने का ख्याल तुमने दे दिया और यह भी ख्याल दे दिया कि यह जगह करनी होगा नहीं तो कोई लिखते ही क्यों जगह योग्य स्थान है डर के कारण ही किसी ने लिख रखा है कि यहां करना मत क्योंकि स्थान तो बिल्कुल योग्य है जहां जहां निषेध है वहां वहां निमंत्रण हो जाता तो मैंने उस स्त्री को कहा कि तू मर जाना कोई फिक्र नहीं फिर मर नहीं है तो जल्दी क्या है थोड़ा ध्यान कर ले थोड़ा जीवन को जान ले यही तो जीवन नहीं है कि किसी कोई पति था वो छोड़कर चला गया कुछ बेटे थे वो छोड़कर चले गए अब कोई उत्सुक भी नहीं है तो इसमें यही तो जीवन नहीं जीवन एक और भी है एक भीतर का जीवन भी है थोड़ा उसका स्वाद ले ले फिर मर जाना क्योंकि मैं जानता हूं जिसने उसका स्वाद ले लिया वो तो जान लेता है कि मरना तो हो ही नहीं सकता असंभव है मृत्यु तो घटती ही नहीं जीवन शाश्वत है सोचने लगा कि अब मर जाऊं खाना पीना छोड़कर बिछावन पर लेट रहा सोना चाहता है लेकिन नींद कहां यह कोई ढंग है नींद लाने के यह कोई ढंग है शांति के उसकी नींद भी खो गई बुद्ध से जब भिक्षुओं ने कहा कि ऐसी दशा प्रसंजित की हो रही तो उन्होंने कहा भिक्षुओं न जीत में सुख है न हार में सुख तो भीतर है जीत भी बाहर है हार भी बाहर है जीत भी संबंध है दूसरे से उसकी छाती पे बैठ जाने का संबंध और हार भी संबंध है दूसरे से और सुख तो अपने से संबंधित होने में है दूसरे का ध्यान ही ना रह जाए अपना ही ध्यान रह जाए तो सुख की सरिता बहती तो सुख का सागर उमकता है क्योंकि दोनों में उत्तेजना है हार में और जीत में जहां उत्तेजना वहां शांति का व्यक्ति जीतते हुए वैर को उत्पन्न करता है हारा हुआ भी सुख से सो नहीं सकता और तब यह गाथा कही जयम वैरम पशुती दुखम सेति पराजितो उपसंतो सुखम सेति हितवा जय पराजयम सोचना थोड़े से अंतर से सब अंतर पड़ जाता है थोड़ी सी दृष्टि का भेद है याचना दान मात्र भंगिमाएं हैं हथेली की हथेली देखते हो यह ऐसी सीधी तुम्हारे सामने फैल जाए तो भिक्षा और यह उल्टी तुम्हारे सामने फैल जाए तो दान इतने से अंतर से भिक्षा दान बन जाती दान भिक्षा बन जाती याचना दान मात्र भंगी माए हैं हथेली की और सुख दुख भी भंगी माए है सिर्फ दृष्टि की सिर्फ आंख अंतर है नीड़ और पिंजड़े में इतना ही कि एक को बनाया है तुमने दूसरे को तुम्हारे लिए किसी और ने ज्यादा अंतर नहीं है कोई दूसरा बना दे तो पिंजड़ा और तुम ही बना लो तो नील दूसरे जो भी बनाएंगे वो पिंजड़ा ही सिद्ध होगा इसलिए दूसरों के बनाए पर भरोसा मत रखो कुछ अपने भीतर अपना बना लो अंतर है नील और पिंजड़े में इतना ही कि एक को बनाया है तुमने दूसरे को तुम्हारे लिए किसी और नहीं, ज्यादा अंतर नहीं है दस के हों कि पचास साल के सभी खेलते ही तो हैं हां वे के अनुसार चाहिए उन्हें खिलौने अलग अलग बस इतना ही फर्क पड़ता है लोगों में बचपन में तुम छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हो बड़े हो गए बड़े खिलौनों से खेलते हो बूढ़े हो गए थोड़े और बहुमूल्य खिलौनों से खेलते हो मगर सब खेल खिलौनों का है कोई शतरंज बिछाके राजा रानियों को चलाता है हाथी घोड़े चलाता कोई असली हाथी घोड़े चलाता मगर है सब शतरंज का खेल ही शतरंज में भी तलवारें खिंच जाती छोटे छोटे खेल में पराजय और जीत हो जाती मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब कोई मेरे हॉस्टल में मनोपाली का खेल ले आया मेरे साथ कोई खेलने को तैयार ना हो मैंने पूछा कि बात क्या है तो उन्होंने कहा बात यह है कि ना आप हार में प्रसन्न होते ना जीत में प्रसन्न होते ना आप सुखी होते ना दुखी होते जीत गए तो ठीक हार गए तो ठीक तो मजे नहीं आता आपके साथ खेलने में मजा तो तब आता है जबकि जान की बाजी लग जाती मानुपाली का खेल ही तो चल रहा है कौन एकाधिकार कर ले दस के हों कि पचास साल के सभी खेलते ही तो हैं हां व्यय के अनुसार चाहिए उन्हें खिलौने अलग अलग अनुभवी किसको कहोगे उस पुरुष को जो बहुस्रुत वृद्ध है बहुद्रष्ट है या उसे जो अनुभवों का रस जुगाना जानता है सारे अनुभवों में से रस को निकाल लो तो तुम्हें एक ही बात रस की पाओगे मूल पाओगे अपनी व्याख्या चाहे हार मान लो चाहे जीत मान लो चाहे सुख मान लो चाहे दुख मान लो और जिस दिन तुम्हें यह दिख गया उसी क्षण तुम मुक्त हो फिर तुम्हें कौन बांधेगा तुम्हारी अपनी व्याख्या है तुम्हारी जंजीरें असली नहीं तुम्हारी धारणा की तुम्हारी व्याख्या की आज इतना ही